मंत्राठ सहनावतो सहनऊुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधीत समस्त विषा शावी ओम शांति शांति शांति सभी को सादरण नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाद के बीसवे सूत्र में स्वागत है वैसे हमने कुछ थोड़ा पढ़ा दिया था डॉक्टर साहब को परंतु फिर जो है उसको पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो अवतरणिका में महर्षि वेद जी कहते हैं व्याख्यातम दृश्यम दृश्य किसको कहते हैं उसको बता दिया अथ द्रष्टु स्वरूपावधारणार्थम इदम आरभ्य थे अब जो है दृष्टा के स्वरूप जैसे आपने पीछे पढ़ा था जैसे द्रष्टा दृश्यो संयोगो हे, हे तो उसमें दृष्टा क्या अब मैंने दृश्य क्या है उसको बता दिया कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूतेन्द्रिया भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम तो दृश्य क्या है उसके संबंध में बता दिया था कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्य इसके माध्यम से और फिर जो है उस दृश्य के कितने भेद हैं जो 24 तत्व हैं उन सब की चर्चा कर दी गई अब उसके बाद जो है दृष्टा दृश्य तो दृश्य द्रिश, बता दिया और अब दृष्टा को बता रहे की दृष्टा क्या है इसी बात को कर द्रष्टु स्वरूपाप धारणार्थम माने अब जो है द्रष्टा के स्वरूप को निश्चय करने के लिए इस सूत्र को आरंभ किया जा रहा है तो बीसवा सूत्र है द्रष्टाधि मात्र शुद्धोपी प्रत्यय तो बोल रहे कि द्रष्टा क्या है तो, तो दृषि मात्र है दृषि मात्र है ज्ञान मात्र है ज्ञान स्वरूप वाला मात्र है ये दृषि मात्र है त्रिक शक्ति है, वह दृक शक्ति है ज्ञान करने की शक्ति है वो ज्ञान करता है तो दृषि मात्र और शुद्धो अभी शुद्ध भी है वो दृषि मात्र है और शुद्ध भी है परंतु शुद्ध होता हुआ भी शुद्ध होने पर भी प्रत्यय अनुपस्या प्रत्यय अनुपस्या प्रत्यय मन ज्ञान प्रत्यय मन ज्ञान तो प्रत्यय मन ज्ञान का मतलब किसका ज्ञान बुद्धि में जो वृत्ति है प्रत्यय मन वृत्ति ज्ञान तो बुद्धि में जो वृत्ति है बुद्धि में जो ज्ञान है उस ज्ञान को अनुमने बाद में पश्य जानने वाला होता है दृष्टा दृषि मात्र है दृक्ष शक्ति है दृक्ष शक्ति ही है, है और शुद्ध भी है परंतु तो शुद्ध होता हुआ भी प्रत्यय बुद्धि के अंदर जो प्रत्यय होता है बुद्धि के अंदर जो भी ज्ञान होता है उसको बाद में जानने वाला होता है उसके अनुसार जानने वाला होता है बुद्धि में जैसे वृत्ति आई बुद्धि में सुख की वृत्ति आई तो वो उसके बाद सुख को जानने वाला होता है बुद्धि में दुख की वृत्ति आई तो उसको वह जान बाद में जानने वाला होता है बाद में अनुपश्य पश्चात अनु इसलिए कहा कि पहले बुद्धि में आती है फिर बाद में आत्मा में आती है उसका अनुसरण करता है और वैसे ही अपने आप को समझने लग जाता है वृत्ति सारूप्य में तरह तरह जैसे जैसे बुद्धि में आती है उसी तरीके से अपने आप को समझने लग जाता है परंतु वास्तव में है वह शुद्ध वास्तव में चिति शक्ति जो है दृश्य मात्र है दृश्य मात्र माने चेतन मात्र है ज्ञान मात्र है ज्ञान दृक्ष शक्ति है ज्ञान शक्ति वाला है ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञान शक्ति दृष्ट शक्ति, शक्ति और शुद्ध है और शुद्ध होते हुए भी जो है शुद्ध तो है हो तो है, और वह उसको पहचान कब होता है तो योगश्चित वृत्ति निरोध जब चित्त की जो वृत्तियां निरोध हो जाती है तो दृष्टा का अपना जो स्वरूप है उसमें अवस्थान हो जाता है नहीं तो वृत्ति सारूप्य मित्र जैसे जैसे बुद्धि में वृत्ति आई उसका जैसा जैसा रूप है बुद्धि में जो आई वैसे वैसे रूप वाला अपने आप को समझता है वैसे वैसे रूप वाला तो उसी रूप का दर्शन करता है पश्चात में वैसा ही अपने आप को समझता है ये करें कि द्रष्टादशी मात्र शुद्धोपी प्रत्ययन उपष्य है द्रष्टादशी मात्र है शुद्धोपी शुद्ध भी है परतु प्रत्युपस् प्रत्यय जो है बुद्धि के जो बुद्धि की जो वृत्ति है बुद्धि का जो ज्ञान है उसका अनुपस्या उसको का प्रति होता है उसका अनुदृष्टा होता है उसको बाद में जानने वाला होता है सूत्रकार समझ गए जी हाँ जी भाई जी आप समझ गए अब आगे है व्याख्या महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं दृषि मात्र इसकी व्याख्या करें दृषि मात्र शब्द को लेकर के दृषि मात्र क्या है तो दृषि मात्र इति दृष्ट शक्ति रेवा मान दृषि मात्र दृक्शक्ति ही है दर्शन शक्ति ही है ज्ञान शक्ति ही है उसके अलावा कुछ नहीं है दृक्ष शक्ति ही है वह दृष्टा जो है आत्मा जो है दृक्शक्ति है चेतन शक्ति है ज्ञान शक्ति है चेतन होगा तो उसमें ज्ञान होगा तो दृक्ष शक्ति ही है विशेषण अपराष्ट अन्य उसका और कोई विशेषण नहीं है अन्य उसका और कोई विशेषण नहीं है क्या उसका विशेषण नहीं है कि वह सुखी है वह दुखी है हाँ? कभी वह सुखी हो जाता है कभी वह दुखी हो जाता है कभी और कुछ हो जाता है जैसे कभी उदास हो जाता है तो ये जो बोल रहे हैं कि विशेषण से रहित है कोई विशेषण नहीं है वो तो बुद्धि में जैसा या वैसा वैसा वो समझता है परंतु तो वास्तव में वह वा तो दृष शक्ति ही है विशेषण से अपराष्ट है विशेषण से रहित है उसमें कोई सुख दुख इत्यादि विशेषण नहीं है उसमें कि वह सुखी है वह दुखी है इत्यादि कोई विशेषण नहीं है समझ गया जी आगे करे कि स पुरुषो बुद्धि प्रति वह पुरुष जो है बुद्धि का प्रति है वह पुरुष बुद्धि को जानने वाला होता है वह पुरुष जो है बुद्धि को जानने वाला होता है तो अर्थात पुरुष बुद्धि को देख रहा होता है इसलिए करे बुद्धे प्रतिसंवेदी बुद्धे न स्वरूप न अत्यंत इति वह बुद्धि का प्रतिसंवेदी है बुद्धि को जानता है बुद्धि को जानता है और जैसे मान लीजिए कि हम टीवी देखते हैं तो टीवी में जो चित्र आया वास्तव में हम टीवी को जानते हैं टीवी को देख रहे होते हैं और टीवी में जो जो चित्र आता है उसको भी साथ साथ देख रहे होते हैं ऐसे ही आत्मा जो है सदा बुद्धि को देखता है बुद्धि को जानता है और उस बुद्धि में जो जो दृश्य आया उसको फिर जानता है बाद में तो यहां पर ये करे कि सपुरुषो बुद्धे प्रति वह जो पुरुष है बुद्धि का प्रति संवेदी है बुद्धि को जानने वाला है बुद्धि के प्रति वह ज्ञान करने वाला है बुद्धि को जानने वाला है और जो बुद्धि को जानने वाला है तो यह क्या वह बुद्धि को जब जानता है तो बुद्धि जैसा है वैसा है आत्मा क्या बोलते नहीं सबुद्धि न स्वरूप वह पुरुष जो है बुद्धि के समान रूप वाला नहीं है बुद्धि का जैसा रूप है वैसा नहीं है न अत्यंतम विरूप और न पूरा पूरा वह विरूप भी नहीं है मने वह बुद्धि के समान रूप वाला भी नहीं है बुद्धि के समान भी नहीं है और बुद्धि से विरूप भी नहीं है बुद्धि से अत्यंत विरूप नहीं है विरूप तो है परंतु अत्यंत विरूप नहीं है पूर्ण विरूप नहीं है पूरे पूरे विरूप नहीं है तो उसके कारण न तावत स्वरूप बोले तावत पहले एक की व्याख्या कर रहे हैं भाई वो बुद्धि के समान रूप वाला कैसे नहीं है क्यों नहीं है बोलते न तावत स्वरूप स्वरूप मैंने ताबत मैंने पहले पहले स्वरूप न मैने बुद्धि बुद्धे स्वरूप न बुद्धि के समान रूप नहीं है बुद्धि के समान रूप वाला नहीं है बुद्धि का जैसा रूप है वैसा आत्मा का रूप नहीं है दृष्ट शक्ति का वैसा रूप नहीं है कस्मात क्यों नहीं है उसमें कह रहे कि ज्ञाता ज्ञात विषय परिणामी ही बुद्धि बोल रहे हैं कि भाई इसलिए उसके समान रूप नहीं है कि आत्मा तो अपरिणामी है आपने शुरू में पढ़ा कि चिति शक्ति अपरिणामी दर्शित विषय शुद्धा अनंता इत्यादि आपने पढ़ा है पीछे पढ़ाया हूं तो ये जो है शुरू शुरू में तो यहाँ पर दृषि शक्ति जो है दृश्य शक्ति जो है आत्मा जो है पुरुष जो है वो अपरिणामी है और बुद्धि परिणामी है क्यों बुद्धि परिणामी कैसे है क्योंकि ज्ञात और अज्ञात विषय ज्ञात और अज्ञात विषय वाला होने से क्या बुद्धि कुछ चीज को जानती है और कुछ एक को नहीं जानती है इसको दो तरीके से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं दो तरीके से समझ सकते हैं एक तो ये हुआ कि जिस समय बुद्धि जिस चीज को जान रही है वो दूसरी चीज को नहीं जान जैसे आप अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। आप अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं तो आपके सामने पुस्तक है अब आपके सामने पुस्तक है जो पन्ना सामने है उसको बुद्धि जान रही है परंतु उसके पीछे क्या है वो नहीं जान रही है एक तो ये हुआ मैने जो एक वस्तु है सामने जो वस्तु है उसको जानती है और जो सामने नहीं है उसको नहीं जानती है आपके घर में आपके घर में कंप्यूटर है जिस घर में बैठे हैं उसको बुद्धि जान रही है परंतु दूसरे घर में जो चीज है उसको नहीं जान रही वह अज्ञात है वह अज्ञात नहीं है एक तो ये इस तरीके से व्याख्या कर सकते दूसरी व्याख्या ये कर सकते हैं कि बुद्धि जो है कुछ को जानती है कुछ को नहीं जानती है सर्वज तो है नहीं बुद्धि वो भी कर सकते हैं तो ज्ञाता ज्ञात अज्ञात विषय बुद्धि ज्ञात और अज्ञात विषय वाली होती है कुछ को जानती है कुछ एक को नहीं जानती है जिस समय एक जिस वस्तु को जान रही है दूसरे वस्तु को नहीं जानती है वह ज्ञात नहीं होता इसीलिए कभी जाना कभी नहीं जाना कुछ को जाना कुछ को नहीं जाना तो जिसको जाना वह और जिसको नहीं जाना वह तो परिणाम हो गया ना जो नहीं जान रहा था अब जान लिया तो वह परिणाम हो गया बुद्धि में बदला हुआ गया बुद्धि में बदला हुआ गया बुद्धि बदलने लग गया मैंने आप यदि सेव को हाथ में रखे हैं तो अब सेव को जान रही है अब जो है सेव को जान रही है पहले सेव को नहीं जान रही थी अब सेव को जान रही है अब जो है दूसरा चीज एक जो है अमृद आ गया अमरुद नहीं था वो ज्ञात नहीं था उस समय अब अमरुद सामने आ गया तो अमृत को जानने लग गई बुद्धि तो अब बदल गया ना परिणाम हो गया ना उसमें तो और अज्ञात विषय वाली होने से बुद्धि परिणामी नहीं होती है समझ में आया जी, जी। डॉक्टर साहब समझ में आया हां जी, हां जी, नहीं, मुझे समझ आ गया हां जी। भाई जी आप समझे हाँ तो ये बोल रहे ज्ञात और अज्ञात विषय वाली होने से परिणामनी ही बुद्धि बुद्धि परिणामनी होती है वो उसी का उदाहरण दे रहा आगे विषयो उस बुद्धि का जो विषय क्या है ज्ञात और अज्ञात बुद्धि का विषय गवादिर घटादिर व्यात चात ची परिणाम दर्शाई थी बोल रहे हैं कि जैसे उस बुद्धि का जो विषय है गौ है गौवादी हो गया आदि में और प्राणी ले लेंगे गवादी से लेकर के गऊ प्राणी है तो अन्य कुत्ता बिल्ली मनुष्य सब हो गया गवादी में और घटादी से ले लिया गया जो जड़ वस्तु है घड़ा हो गया मिट्टी हो गया पानी हो गया हवा हो गया या जो कुछ सूर्य हो गया चंद्रमा हो गया सब हो गया तो बोलोगे घवा गवादिर घटादिर वा गौ इत्यादि घटादी रुबा, जिस समय गऊ को जान रही है उस समय घट को नहीं जान रही है और जिस समय घट ज्ञात है उस बुद्धि को उस समय गौ अज्ञात है जिस समय हमारे बच्चे हैं हम बच्चे जो ज्ञात है एक बच्चा ज्ञात है यदि बाल बोध हमारे सामने है तो बाल बोध ज्ञात है तो दूसरा बच्चा भी ज्ञात नहीं है बुद्धि तो एक समय में एक ही चीज को जानेगी एक समय में एक ही चीज को विचार करेगी दस चीज को एक साथ नहीं विचार कर सकती क्योंकि बुद्धि वाले मन मन जो है संकल्प विकल्पात्मक मना होता है बुद्धि जो है तो वह बुद्धि या मन सब एक ही चीज समझ लीजिए तो वह जो है बुद्धि एक समय में एक ही चीज जानेगी दूसरी चीज नहीं जानेगी इसलिए करें तस्या से विषय गवादिर घटादिर व उस बुद्धि का जो विषय गौ इत्यादि और घटादी जो है अथवा वाह मने और घटा ज्ञात और अज्ञात ज्ञात होता है और अज्ञात होता है जिस समय गवादी ज्ञात होता है तो घटादी अज्ञात होता है जिसमें घटादी अज्ञात होता है तो उस समय गवादी अज्ञात होता है तो ये इस प्रकार है तो उसमें परिणामित परिणामित्वम दर्शाती ये जो है बुद्धि के परिणामित्व को दर्शा रहा है बुद्धि के परिणामित्व को ये जो ज्ञात अज्ञात जो विषय है उस बुद्धि का जो विषय है ये बुद्धि का विषय ज्ञात और अज्ञात जो विषय है ये बुद्धि के परिणामित्व को दर्शाता है दर्शा रहा है समझ गया जी? तो ये बुद्धि नहीं है परंतु आत्मा अपरिणाम है कैसे है आप कहेंगे कि भाई जैसे जैसे बुद्धि को कुछ वस्तु ज्ञात है और बुद्धि को ज्ञात है तो बुद्धि में जो आया आत्मा उसी को जाना तो जिस समय गवादी को जाना उस समय घटादी को आत्मा नहीं जान रहा जब गवादी घटादी को जान रहा है तो गवादी को नहीं जान रहा तो उसमें भी परिणाम हो गया उसमें भी परिणाम हो गया ऐसा कह सकते हैं पर परंतु तो नहीं ये तो अब जैसे मान लीजिए वो तो अब एक उदाहरण दे रहा जैसे क्रिकेट का उदाहरण ले लीजिए फिर की यदि क्रिकेट भारत पाकिस्तान का क्रिकेट हो रहा है या यहां पर भी जो है कि फुटबॉल इत्यादि हो रहा है जो कुछ भी गेम हो रहे हैं तो हम घर में बैठे जो है टीवी में देख रहे हैं टीवी में देख रहे हैं तो कभी क्या देख रहे हैं कभी सचिन तेंदुलकर को देखते हैं कभी राहुल द्रवीर को देखते हैं कभी जो है और धोनी को धोनी को देखते हैं धोनी सिंह जी को देखते हैं तो आप जो है सेटेलाइट का जो वो कैमरा जिसके ऊपर पड़ रहा है उसको हम यहाँ पर घर में बैठे देख रहे हैं जिस समय राहुल द्रविड़ के ऊपर वो कैमरा वहां पर पड़ रहा है और उससे सैटेलाइट जो खींच रहा है और वहां सेटेलाइट से फिर जो टीवी में आ रहा उसको देख रहे हैं तो परंतु वास्तव में हम जो देख रहे हैं हम जो तो टीवी को देख रहे हैं हम जो है सदा टीवी का जो स्क्रीन है उसको देखते हैं हमारे लिए सदा ज्ञात विषय है वह टीवी वो सामने जो स्क्रीन है वो मैने पूरा वो जो है और उसमें जो जो आता है चित्र उसको हम देखते हैं वो तो वो परिणामी हुआ टीवी के अंदर जो आ रहा है वो परिणामी है वो बदल रहा है परंतु मैं तो सदा उस टीवी के स्क्रीन को देख रहा हूं और उस पर जो आता है जैसे जैसे आया वो धोनी का आया तो धोनी का देखा द्रविड़ का है तो, तो द्रविड़ का, तो का देखा सचिन तेंदुलकर का आया तो सचिन तेंदुलकर का देखा तो, तो ये इस तरीके से हमने देखा परंतु हम तो सदा देख रहे हैं किसको टीवी को देख रहे हैं सदा टीवी को देख रहे हैं ऐसे ही यहां पर आत्मा जो है भीतर में चलिए आत्मा जो है सदा बुद्धि को देखता है आत्मा सदा बुद्धि को देखता है और बुद्धि में जैसा जैसा चित्राया हो वैसा वैसा वो जानता है वो एक अलग चीज है परंतु बुद्धि को देखता है और बुद्धि में बदलाव हो रहा है परंतु आत्मा तो बुद्धि को ही देखता है इसलिए ये परिणामी नहीं है क्योंकि इसमें बदलाव हो ही नहीं था आत्मा में बदलाव नहीं हो रहा है बुद्धि में जैसे बदलाव हो रहा है कुछ अज्ञात है कुछ अज्ञात है ऐसा इसमें नहीं है ये तो बुद्धि को देख रहा है और बुद्धि में जैसा जैसा ए रहा वैसा वैसो जान रहा है बुद्धि हर समय उसके सामने बुद्धि है बुद्धि का दर्शन करता है हम जो क्या करते हैं हम बाहर की चीज को देख रहे हैं तो बाहर की चीज को देख रहे तो हम वहां जाकर के थोड़े देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से जो बुद्धि भी आती है और बुद्धि को जो हम देख रहे हैं आत्मा देख रहा है उसमें जो आया फिर वैसा आप वो देखता है जानता है तो यही करे कि सदा ज्ञात विषयत्व तु पुरुषस् बोल रहे हैं कि पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व है तो पुरुष सदा ज्ञात विषयत्व तु पुरुष से अपरिणाम बोल रहे है कि पुरुष के जो सदा ज्ञात विषयत्व है वह अपरिणाम को दिखाता है दर्शाता है परिदीप ज्ञान करवाता है बताता है प्रकाशित करता है कस्मात कैसे बोलते नौ ही बुद्धि च नाम पुरुष विषय चात गृहिता चृहिता ची बोल रहे क्योंकि बुद्धि नाम का जो चीज है वस्तु है और पुरुष मैने बुद्धिश्चना पुरुष स्त विषय अः पुरुष विषय अग्रहिता अगृहिता बोलते बुद्धि नाम का जो विषय है बुद्ध सॉरी बुद्धि नाम का जो पुरुष का विषय है पुरुष विषय माने पुरुष का जो विषय बु है बुद्धि नाम का बुद्धि नाम वाली जो तत्व है बुद्धि नाम का जो पदार्थ है बुद्धि नाम का जो तत्व है वह पुरुष का विषय है वह पुरुष का विषय ऐसा नहीं है कि वो गृहिताच और बुद्धि किसी चीज को ग्रहण करती है और किसी चीज को ग्रहण नहीं करती है किसी चीज को कोई चीज ज्ञात है कोई चीज अज्ञात है इस तरीके से ऐसा नहीं है कि पुरुष का जो विषय बुद्धि है वह बुद्धि अज्ञात है या ज्ञात है जिस समय से बुद्धि गऊ आदि इत्यादि पदार्थ को देख रही थी तो उस समय घटादी को नहीं जान रही थी ज्ञात नहीं था ऐसा नहीं उस तरीके से यहाँ पर जैसे वहां पर ग्रहिता और अग्रहिता था ज्ञात और अज्ञानता ग्रहिता मान ज्ञात मान बुद्धि जो है जिस समय गौ इत्यादि को ग्रहण कर रही है उस समय जो है बुद्धि घट इत्यादि को ग्रहण नहीं करती है ओ तो उस तरीके से ये नहीं है की पुरुष जो है बुद्धि को ग्रहण करती है और अग्रहण करती है सदा ग्रहण करती है यहाँ पर ग्रहिता ग्रहिता अग्रह बने वह सदा ही ग्रहण करती है ये उससे अग्रहिता होती नहीं है इसलिए करें कि न बुद्धि बुद्धि नामा पुरुष विषय च अग्रहिता च बुद्धि नाम का जो पुरुष का जो विषय है वह ज्ञात या अज्ञात नहीं है मने सदा ज्ञात ही है ये यहाँ पर गृहिता का मतलब ज्ञात जो है तो ज्ञात नहीं है ऐसा नहीं समझेगा ज्ञात नहीं है कहा जा रहा है कि मन ये ज्ञात और अज्ञात नहीं अर्थ सदा ज्ञात है वो है। सदा ज्ञात है इति सिम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्व इसीलिए पुरुष का जो है सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध है वह सदा जानता है इसीलिए उसमें परिणामित्व नहीं है ततच अपरिणामित्व इसी से उसमें अपरिणामित्व है इसलिए अब याद कीजिए शुरू में जो हमने डॉक्टर साहब पढ़ाया था कि चिति शक्ति अपरिणामी अपरिणामी का मतलब यह है सर उसमें बदलाव नहीं होता जैसे बुद्धि में बदलाव होता है एक चीज जाना दूसरा चीज जाना तीसरा चीज जाना बदलता रहता है और कुछ अज्ञात होता है ऐसा आत्मा नहीं है समझ गए जी हाँ जी मैं जी समझ गया आ, भाई जी आप समझे हां। हां। अब आगे करें रहे और भी और भी और भी हेतु दे रहे हैं और भी बात बता रहे हैं ंच माने और भी परार्था बुद्धि बुद्धि तो परार्थ होती है बुद्धि क्या होती है जी परार्थ होती है दूसरे के लिए होती है अपने लिए बुद्धि नहीं होती बुद्धि पुरुष के लिए है बुद्धि परार्थ है दूसरे के लिए पर मैं अन्य अन्य के लिए है पर प्रयोजन वाली बुद्धि होती है इसलिए करे किंचार्था बुद्धि बुद्धि जो है परार्थ है अन्य प्रयोजन वाली है अन्य के लिए प्रयोजन वाली है या अन्य के लिए है क्यों अन्य के लिए क्यों है क्योंकि तो संहत्य कारित्वात संहत्य कारित्वात इसलिए दूसरे के लिए है क्योंकि तो ये संहत्य मने घनीभूत होकर के एकत्रित होकर के अन्य अलग अलग तत्व मिल कर के संघत्य मने इकट्ठा होकर के बने इसमें सत्व रजस तबस इन तीनों गुण एक साथ इकट्ठा हो गया है और इकट्ठा होकर के फिर क्या करता है कार्य को करने वाली होती है कार्य को कराने वाली होती है किसी चीज को उत्पन्न करने वाली होती है तो ये करे संहत्य कारिथ परार्था बुद्धि परार्थ होती है परार्थ जो जो चीज परार्थ है वह संहत्य माने वह इकट्ठा अनेक तत्वों को मिलकर के अनेक पदार्थों को मिलकर के बना हुआ है जो जो माने ये सृष्टि जो है ये संहत्यकारी है माने एकत्रित होकर इकट्ठा एक होकर के अलग अलग पदार्थ एकत्रित एक होकर के फिर जो है कार्य दूसरे के लिए करवाती है माने वह कार्य करने वाली होती है कारी माने करोति माने संघत्य संघत्य मतलब एकत्रित होकर कर ऐसा एकत्रित होकर के फिर कारिथ कार्य को करने वाली होती है समझ में आया जी भाई जी हाँ कारित्वाहत्य कारिवार मतलब वही हो गया का मतलब हो गया कार्य करने वाली होती है वह मिल करके इकट्ठा हो करके अनेक सत्र एक साथ इकट्ठा हो गया और वो करके फिर कार्य आगे करती है बुद्धि इसलिए किंच और भी परार्था बुद्धि बुद्धि परार्थ होती है हत्यकारित्व इसमें हेतु दिया कि एकत्रित होकर के अनेक पदार्थों को मिलकर के मिलकर के बनी है और मिलकर के फिर कार्य करने वाली होती होने से और स्वार्थ पुरुष पुरुष तो स्वार्थ है पुरुष अपने प्रयोजन वाला होता अपने लिए पुरुष होता है दूसरे के लिए नहीं होता पुरुष आत्मा जो है बुद्धि तो दूसरे के लिए है परंतु पुरुष जो है वास्तव में वह जो भी काम करता है वह सब उसके अपने लिए होता है इसलिए उपनिषद आप पढ़ेंगे तो जहां जब वो आ, वहां पर याज्ञ बल्कि जो समझाते हैं अपनी पत्नी को तो उसमें बोलते हैं कि आ, बहुत बड़ा प्रसंग चलता है कि भाई हम पुत्र से प्रेम करते हैं तो वो पुत्र के लिए नहीं करते हैं हम खुद के लिए करते हैं हम पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी के लिए नहीं करते हैं हम खुद के लिए करते हैं हम जो कुछ भी इस संसार में क्रिया करते हैं वह खुद के लिए होता है वो स्वार्थ होता है हम ईश्वर उपासना जो करते हैं वह खुद के लिए करते हैं इसीलिए पुरुष तो स्वार्थ है स्वप्रयोजन वाला है उसका अपना प्रयोजन है वो अपने लिए कुछ करता है अपने लिए होता है पर बल्कि परंतु बुद्धि और अन्य जितने दृश्य पदार्थ वार्थ है वह दूसरे के लिए है समझ में आया आचार्य कौन सी उपनिषद में है ये बुद्धि परार्थ के और पुरुष स्वार्थ पुरुष सदा स्व ये उपनिषद में जो है में शायद लग रहा है। मैं अच्छा, मैं देखूंगा अच्छा, अगर आप सर मिला तो उसको। आ, मैं आपको बता भी दूंगा अगले अच्छा। सप्ताह अगले बार जो पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा। जो है देखूंगा मेरे पास उपनिषद है आपके पास भी होगा वो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इतने अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है की यदि कोई भी व्यक्ति बच्चा से प्यार करता है तो बच्चा के लिए नहीं करता खुद के लिए करता अपने अपने लिए करता हमेशा अपने लिए करता है पत्नी से प्रेम करता है तो अपने लिए करता पत्नी पत्नी पति से प्रेम करती है तो वह पति के लिए नहीं करती है अपने लिए करती है बच्चे पिता से प्रेम करता है माता से प्रेम करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाए तो ये आपको समझ में आ जाएगा स्वार्थ पुरुष पुरुष जो होता है आत्मा जो होता है स्वार्थ होता है उसका अपना प्रयोजन होता है स्वार्थ होता है उसको हम कह सकते हैं स्वार्थी स्वार्थ होता है परंतु बुद्धि परार्थ है दूसरे के लिए है तो जो जो दूसरे के लिए होता है वह परिणामी होता है और जो जो खुद के लिए होता है वह अपरिणामी होता है ये समझ लीजिए समझिए तो स्वार्थ पुरुष भाई जी समझ में आ गया ये संगति लग गई इति अब आगे करें तथा सर्वाध्य वसायकवा बुद्धि त्रिगुण अचेतना बोल रहे हैं कि तथा सर्वार्थ जो सभी अर्थ हैं सभी अर्थ क्या शांत त्रिगुण के क्या क्या अर्थ है जी त्रिगुण जो है सत्व तमस है क्या है सत्व है शांत रजस है घोर तमस है मूड, मूड। तो शांत घोर और मूढ़ ये सर्वार्थ हुआ ये जो सभी अर्थ है शांत घोर और मूढ़ इन शांत घोर और मूढ़ अर्थों को निश्चय करने वाले होने से बुद्धि जो है कभी शांत रूप में होती है कभी घोर होती है दुखी होती है कभी जो है मूढ़ होती है तो ये करें कि सर्वार्थ अध्यवसायकवात् सभी अर्थों के निश्चय वाले होने से सभी अर्थों को निश्चय वाले करने से तो सभी अर्थ का मतलब हुआ कि शांत घोर और मूड ये सभी अर्थ हो गए समझ में आया ये शांत घोर और मूड जो है सर्वार्थ का यही लेना है सर्वार्थ का मतलब ये होता है कि जो सभी जो अर्थ हो गए और सभी अर्थ का मतलब हुआ कि शांत घोर और मूड ये तो शांत घोर और मूड अर्थों के निश्चय करने वाले होने से त्रिगुणा बुद्धि बुद्धि तीन गुण वाली है क्योंकि तो देखा जाता है बुद्धि बुद्धि में कभी शांति होती है वो शांति का कभी निश्चय करता है जान करता है करती है कभी अशांति का माने कभी जो है अशांति माने घोर का दुख का और कभी जो है मूढ़ता का तो ये इस तरीके का वो अनुभव करती है इसलिए सर्वार्थ अध्यवसाय तत्वात सभी माने शांत घोर और मूढ़ अर्थों के निश्चयात्म निश्चय करने वाले के होने से निश्चय करने वाले होने से त्रिगुणा बुद्धि बुद्धि जो है तीन गुण वाली है और त्रिगुण होने से अचेतन है, अचेतना ही थी और त्रिगुण जब ही है जो जो है वह अचेतन इसीलिए इसीलिए कि परमात्मा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली जो बात करते हैं जो लोग इस चीज को मानते हैं तो उसमें क्या है परमात्मा तो चेतन है और ये उससे कैसे निकला है अचेतन फिर कैसे हो जाएगा जबकि कहा त्रिगुणा अर्थात परमात्मा से प्रकृति को स्पष्ट महर्षि वेद जी अलग कर रहे हैं। परमात्मा प्रकृति से भिन्न चीज है तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धि त्रिगुणा बुद्धि ये बुद्धि त्रिगुण वाली होती है क्यों क्योंकि सभी जो अर्थ है शांत घोर और मूढ़ उसका निश्चय करने से उसको निश्चय करती है वो निश्चय करने वाली होती है इसीलिए और त्रिगुणात्मक होने से अचेतनाई थी और वो अचेतन होती इसलिए अचेतन है इति जड़ है आगे बोलते हैं आग अब आगे करें कि गुणा नाम तो उपद्रष्टा पुरुष आई थी पुरुष तो जो है गुणों का उपद्रष्टा होता है गुणों को जानने वाला होता है वह सत्व रजसमस इसका उपद्रष्टा होता है इस सत्व रजस तमस को जानने वाला होता है अतो न स्वरूप इसलिए समान रूप वाला है नहीं जो तो बताना कि स्वरूप समान रूप वाला क्यों नहीं है इसमें बता दिया कि आत्मा चेतन है ये जो है अचेतन है जड़ है बुद्धि जो है जड़ है आत्मा त्रिगुणात्म आत्मा मान बुद्धि त्रिगुणात्मक है और क्या बोलते हैं कि आत्मा त्रिगुणात्मक नहीं है बुद्धि जो है शांत घोर और मूढ़ का निश्चय करने वाला है वो इस तरीके से नहीं मैंने कहने का अभिप्राय है आ, आत्मा को सदा ज्ञात विषयत्व है बुद्धि सदा ज्ञात विषयत्व नहीं है तो समान रूप वाला कहा हुआ विरूप हो गया न मैने बुद्धि का अलग गुण है बुद्धि गुणों को उपद्रष्टा गुणों को जानने वाला होता है न आत्मा तो गुणों को जानता है ना को जानता है ना आत्मा त्रिगुण को जानता है आत्मा गुणों को जानता है आत्मा बुद्धि को जानता है बुद्धि तो त्रिगुण है ना जी गुणा नाम में सब आ गया गुण और उससे बना हुआ जितने भी पदार्थ सब गुण के अंतर्गत ही आ गए तो आत्मा जो है गुणा नाम उपद्रष्टा है गुणों को का उपद्रष्टा है गुणों को जानने वाला है गुणों के समीप में जाकर के अर्थात गुणों के समीप का मतलब हुआ कि जो भी बुद्धि को जान रहा है और बुद्धि में जो जो भी दृश्य आ रहे हैं सब उसका दृष्टा है उसको देखने वाला है अतो न स्वरूप इसलिए समान रूप वाला नहीं है बुद्धि से भिन्न है आत्मा समझ में आया बोलते अस्तुत भी रूप थी अच्छा स्वरूप नहीं है बुद्धि के समान आत्मा नहीं है तो विरूप है विरूप विरूप विरूप हो गया थी तो मान लो है तो बोलते न अत्यंतम विरूप पूरा पूरा विरूप भी नहीं है पूरा पूरा भिन्न भी नहीं है उसमें समानता तो है कस्मात क्या समानता है कस्मात शुद्धो अपीयसो प्रत्यन वो जो मूल जो सूत्र में था उसके बोल रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है। परंतु बुद्धि के अंदर जो वृत्ति है उसको बाद में जानने वाला होता है उसमें जो आया जैसा आया वैसे ही वो जानने वाला होता है वैसे ही अपने आप को समझने वाला होता है तो सब विरूप पूरा पूरा विरूप नहीं हुआ ना जी उसी के समान अज्ञानता के कारण मने हुआ जो है उसी के समान अपने आप को समझता है ना और अज्ञानता क्या एक बड़े से बड़े योगी भी जब जो है आग खोलता और उस तरीके से करता तो वह उसका वह बुद्धि में जो होता उसी रूप वाला वैसा ही बुद्धि में लोटा का स्वरूप आया तो वह लोटा वाला स्वरूप वाला हो जानने लग गया उस तरीके से हो गया मन कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर ये कर शुद्ध होता हुआ भी शुद्ध भी वह आत्मा प्रत्य अनुपस्या प्रत्यय का अनुपस्या बाद में दर्शन करने वाला होता है जानने वाला होता है बोल रहे यथ प्रत्ययम बौद्धम अनुपस््य क्योंकि तो जिससे प्रत्य, बौद्धम प्रत्ययम बुद्धि में जो प्रत्यय है उसको अनुपस्थति बाद में देखता है बाद में जानता है और तम अनुपशन और उसको देखता हुआ बुद्धि जो है बौद्धम जो प्रत्ययम है बुद्धि में जैसे जो ज्ञान है उसको जानता हुआ अनुपश्यन माने बाद में जानता हुआ तदात्मा तदात, तदात्मक इव प्रत्यव भासते तो बोल रहे की प्रत्ययन तब अनुप्यन अतदात्म तदात्मा अपी वैसा ना हो तो उसका वैसा स्वरूप नहीं है उसको देख रहा है आत्मा परंतु देख रहा है ठीक है देख रहे अच्छी बात है परंतु वो वैसा ना होता हुआ भी उसी के समान प्रतीत होता है बुद्धि के समान ही प्रतीत होता है क्योंकि बुद्धि में इसलिए व्यक्ति जो है सामान्य व्यक्ति जो है बुद्धि में और आत्मा में भेद ही नहीं कर पाता इतना जो भ्रांति हुई इतना जो ये हुआ ये जो बौद्ध इत्यादि जो है आत्मा को मान ही नहीं रहा है या जो भी नहीं मानता इस तरीके का क्योंकि बुद्धि और आत्मा में भेद ही नहीं कर पाता है साइंटिस्ट भी भेद नहीं कर पाता है ना जी तो इसीलिए लेकर बुद्धि वो बुद्धि को ही समझता है वही है और उसी को समझता है वही है। जो भी उसको आत्मा कहो जो कुछ भी कहो उससे अलग कोई चीज है ही नहीं तो इसलिए क्योंकि उसको आत्मा उसको देखता है उसको जानता हुआ वैसा न होता हुआ भी मैंने और तदात्मा अपि मने उस स्वरूप वाला न होता हुआ भी तदात्मक प्रत्यव भासते उसी स्वरूप वाला जैसे भासित होता है उसी स्वरूप वाला जैसे भासित होता है मैंने उस बुद्धि के अंदर जो वृत्ति आया उसी सुख की वृत्ति आया तो उसी स्वरूप वाला अपने आप को समझता है कि मैं ऐसा हूं उसमें मोह आया तो मोह वाला समझता है क्रोध वाला आया तो क्रोध स्वरूप वाला अपने आप को समझता है काम आया तो काम स्वरूप वाला अपने आप को समझता है इस तरीके से समझ करके फिर व्यवहार करता है वो इस तरीके जैसा जो चीज बुद्धि में आई चाहे जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ हो तो उस वाला अपने आप को समझता कि भाई बुद्धि ऐसा वही वही वाला मैं हूं वैसे ही जानने वाला हूँ उस तरीके से हूँ ऐसा वो समझता है इसी को कहते हैं वृत्ति सारुपय तरह समझ में आया तो इसलिए पूरा पूरा विरूप भी नहीं है पूरा पूरा विरूप भी नहीं है आगे चले समझ में आ गया भाई जी डॉक्टर साहब आप समझ गए हाँ जी हाँ जी तथा चोकतम जैसे कि कहा है अब अपनी बात को दूसरे ए, जो उनसे पहले जो ऋषि हुए हैं आचार्य हुए हैं आचार्य इत्यादि उनका प्रमाण देते हैं अब किन का है पता नहीं सीधे तो नहीं लिखे सीधे लिखे तथा चोक तब तो बोलते अपरिणामी ही भोक्तृशक्ति प्रति संक्रमा चोल रहे की भोक्तृश शक्ति जो है शक्ति जो है भोग भोगने वाली जो शक्ति है जो भोगती है आत्मा भोक्तृश शक्ति जो है अपरिणामिनी है अपरिणामिनी है और अप्रतिसंक्रमण है वो निर्लप है प्रति नहीं है वह किसी चीज में संक्रमण नहीं करता जैसे कि बीमारी इत्यादि किसी चीज में जाकर के पट जाता है संक्रमण हो जाता है वो उसमें चला जाता है ऐसा नहीं है कि उसमें चला गया और वैसा ही बन गया और उसको बीमारी पैदा कर दिया ऐसा नहीं की हम जो है चीनी को जो है पानी में मिलाया और घुल गया उस तरीके से ऐसा नहीं बने प्रतिसंक्रमण नहीं होता उसका वो उसमें जाकर के घुलता मिलता नहीं है उसमें जाकर के उसके तो ये अप्रतिसंक्रमण है ये आत्मा जो अप्रतिसंक्रमण है उसमें कोई संक्रमण नहीं होता उसमें कोई जैसे कि पानी में पानी में चीनी का संक्रमण हो गया ऐसे ही आत्मा में किसी चीज का संक्रमण नहीं हो जाता है आत्मा में कोई दूसरी क्रिया नहीं आ जाती है आत्मा में कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है जी संक्रमण हाँ वही मतलब वही हो गया अप्रतिसंक्रमा मैंने शब्दार्थ में बता रहा था वो तो भाव हो गया घुलने मिलने वाला नहीं है यहाँ पर प्रति संक्रमा संक्रमण संक्रमण करने वाली संक्रमण करने वाली या संक्रमण संक्रमित होने वाली ऐसा और प्रतिसंक्रमा वो किसी चीज के प्रति जो है किसी चीज़, कोई चीज है उसके प्रति संक्रमित हो जाती है उसमें जा करके मिल गई या इस तरीके अप्रतिसंक्रमा तो नीते प्रति संक्रमा जैसे मैने कहने का अभिपाय है कि भाव ये हुआ कि घुलने मिलने वाली नहीं है निर्लप है उसमें कोई लेप नहीं चढ़ा हुआ है समझ गया जी अप्रति संक्रमा मान प्रति संचरण या संचार न करने वाली, ऐसा कि संचरण न करने वाली, उसमें कोई बदलाव नहीं होता उसमें कोई आ, क्रियाएं भीतर नहीं होती है इसलिए निष्क्रिय है अप्रतिसंक्रमा चारा परिणामनी, अर्थे परिणामनी जो बुद्धि है अपरिम शक्ति अपरिमनी भोक्तृति शक्ति शक्ति अप्रति संक्रमा अप्रति संक्रमा और शक्ति जो है जीवात्मा जो है परिणामी अर्थे परिणामी अर्थ क्या है बुद्धि वो परिणामी अर्थे है प्रतिसंक्रांता इव मने परिणामी जो अर्थ बुद्धि है उसमें प्रतिसंक्रांत के समान की उसमें जाकर मिल गई उसमें जाकर के जाक। घुल गई ऐसा लगता है कि प्रतिसंक्रांत इसीलिए अलग नहीं कर पाती है तो प्रति प्रतिसंक्रांत प्रति के समान कि लिप्त हो गई उसमें जाकर के उसमें मिल गई है इसके समान तद वृत्तिम अनुपत्ति उसके जो वृत्ति है मनुष्य में जाकर के मानो के मिल गई परिणाम अर्थ में बुद्धि में और उस बुद्धि परिणाम जो बुद्धि है उसकी जो वृत्ति है उस वृत्ति के अनुकूल अनुमने अनुकूल अनुमन अनुसार या उस वृत्ति को बाद में पतती जानती है उसमें जाकर के गिर जाती है पतती मानी गिर ना अनुपतती मैने पश्चात उसमें जाकर के गिरती है पश्चात उसको वो जानती है बुद्धि के साथ वो मिल गई ऐसा लगता है और फिर उसमें जो है उसको जानती है उस अनुपति उसके पीछे चलती है उसको बाद में प्राप्त करती है इत्यादि जो है आ, मतलब ये कह सकते हैं कि उस बुद्धि की जो वृत्ति है उसके अनुकरण करती है उसका उपदर्शन कर लेती है इत्यादि कर लेता है है तो कर लेती है चीती है सकती है। फिर बोल रहे ताप्त चैतन्योपग्रह रूपाया बुद्धिवृत्ते अनुकार, अनुकार बुद्धि वृत्तवशिष्टता ही ज्ञान वृत्ति इत्याख्या बोल रहे मैंने तस्या बुद्धि वृत्ति का विशेषण है मने उस बुद्धि वृत्ति का क्या प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया मने प्राप्त हुए प्राप्त चैतन्य के रंगे हुए रूप वाली मने जैसे ये प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया तो प्राप्त चैतन्य ग्रह रूप मने प्राप्त मने लब्ध प्राप्त का मतलब हो जाएगा प्राप्त मन लब्धम या प्राप्तम मन लब्धम तो प्राप्त चैतन्योप्रह रूपाया मैने प्राप्तम लब्धम चैतन्य पुरुष से मन उस वृत्ति का जो है क्या है प्राप्त माने लब्ध चैतन्य पुरुष का जो है उपग्रह माने प्राप्त चैतन्य के रंग प्राप्त चैतन्य के उपराग या रंगने वाला ऐसा कह सकते हैं उपराग मने उपराग कहते रंगा हुआ ना जी तो प्राप्त चैतन्य के उपग्रह से उपग्रह रूपेण मान उपग्रहण जो चैत्र मान प्राप्त पुरुष के उपग्रह मानो की ये ये कहना चाह रहे हैं चेतन बद अपने रूप को धारण करने वाली ऐसा प्राप्त माने प्राप्त चैतन्य चे, प्राप्त चैतन्य को के उपग्रह रूप वाली प्राप्त चैतन्य के उपग्रह रंगी हुई रूप वाली ऐसा उपराग उपग्रह माने उपराग जिसको जैसे कोई चीज हम जिससे किसी चीज को रंग देते हैं तो उसमें उसका उपराग चढ़ जाता है तो इसी बात को कह रहे हैं कि प्राप्त चैतन्य मने चैतन्य प्राप्त हुए जो चैतन्य है या लब्ध चैतन्य के उपग्रह रूप वाली मन उपराग वाली मानो की वो उस तरीके से रंगी हुई है चैतन्य के रूप चेतन है नहीं बुद्धि परंतु लगता है कि मानो उस चैतन्य के द्वारा वो जो आत्मा जो चैतन्य पुरुष है उसका रंग उस पर चढ़ गया हुआ है उसका रंग उस पर चढ़ गया हुआ इसीलिए ये गतिशील दिखता है शरीर भी जो लगता है चेतन है ऐसा लगता है बुद्धि भी जो लगती है चेतन है क्यों लगता है क्योंकि उस आत्मा का रंग इस शरीर पर चढ़ा हुआ है आत्मा का उपराग इस पर है आत्मा मनो जैसे किसी चीज से हम किसी चीज को रंग से हम किसी चीज को रंग देते हैं तो वो उस पर चढ़ जाता है ऐसे ही उस चैतन्य जो पुरुष है उसी के कारण शरीर में चेतनता है उसी के कारण मन में चेतनता है उसी के कारण बुद्धि में चेतनता है चेतनता है मतलब कि वो चेतन के समान प्रतीत होता है उसमें उस तरीके से गति होता है यही कर प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया बुद्धि वृत्ते मने उस प्राप्त चैतन्य के मने प्राप्त चैतन्य के मने चैतन्य जो पुरुष है उसके समान प्राप्त उपराग प्राप्त जो उपराग है मने प्राप्त जो रंग है उसमें ढली हुई रूप वाली जो बुद्धि वृत्ति है बुद्धि की जो वृत्ति है उस वृत्ति का बुद्धि का जो ज्ञान है बुद्धि वृत्ति उसके अनुकार मात्र या उसके अनुकरण मात्र के द्वारा उसके अनुकार मनो उस स्वरूप वाल, वाले होने से अनुकार मात्र से बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट मान बुद्धि वृत्ति के समान बोल रहे ज्ञान वृत्ति ज्ञान वृत्ति ऐसे कही जाती है माने इसका मतलब कि दो तरीके का वृत्ति हो गया एक है चित्त वृत्ति एक है ज्ञान वृत्ति वृत्ति माने बुद्धि वृत्ति और ज्ञान वृत्ति माने पौरुषे बोध पौरुषे बुद्धि माने पौरुषे बोध कहा जाता है तो कहने का अभिप्राय है कि यहां पर जो ये कहा जा रहा है वो ये कि चिति जो शक्ति है चिति शक्ति की माने जो छाया समझ ले, छाया जो है उस चिती छायापत्ती लाभ से ही उसकी जो प्राप्ति का जो लाभ हो उससे ही अपने चेतनबत् रूप को धारण करने वाली बुद्धि होती है उसकी छाया से ही उसकी शक्ति से ही उसके सामर्थ्य जीवन को वो उसके ऊपर चढ़ गया रंग चढ़ गया तो ये करने वाली होती है और ऐसा कर सकते हैं आपके बुद्धि प्राप्तम लब्धम चैतन्य से पुरुष से रूपम स्वकीयम चेतन वूप बोल रहे हैं कि जिसके द्वारा जिसके द्वारा अपने चेतना रूप बोल रहे हैं जिसके द्वारा प्राप्त है चैतन्य का रूप चैतन्य का पुरुष के उपराग मैंने पुरुष के प्रतिबिंब का मैंने पुरुष के उपग्रह से पुरुष के छाया की प्राप्ति से पुरुष की शक्ति के प्राप्ति से ऐसा रूप चेतनबत् रूप जिसके द्वारा प्राप्त है वो जो है स्वकीय चैतन्य रूपग्रह हो रूपग्रह रूप हो गया मैंने उस बुद्धि के द्वारा क्या है उस बुद्धि के द्वारा चैतन्य पुरुष के उपराग से उप रंग से उस रंग से उस शक्ति से वह अपने चेतन रूप को प्राप्त किया हुआ है बुद्धि इसीलिए यहाँ पर यह कर प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया प्राप्त चैतन्य प्राप्त हुए मैंने चैतन्य को प्राप्त हुए के उपराग से या पुरुष के उपराग से पुरुष के उपराग से प्राप्त हुए चैतन्य के समान बुद्धि वृत्ति बुद्धि उस बुद्धि वृत्ति के अनुकार मात्र के द्वारा अनुकरण मात्र के द्वारा अनुकार मात्र मैने अनुकार अनुकार मात्र मैने उपदर्शन या अभिमान मात्र से ऐसा कर सकते हैं कि अनुकार मात्र के द्वारा अनुकरण मात्र के द्वारा आकार मात्र के द्वारा अभिमान मात्र के द्वारा उपदर्शन के द्वारा बुद्धि वृत्ति के समान बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट बुद्धि वृत्ति के समान ही ज्ञान वृत्ति होती है इत्याख्या ऐसे कही जाती है इसीलिए उसमें पूरे विरूपता भी, भी नहीं हुई न अत्यंतम विरूप जो कहा इसलिए अत्यंत विरूप नहीं होता है क्योंकि वो वैसा ही उस तरीके से प्रतिभाषित होता है समझ गया जी हाँ जी नहीं समझ गया जी। इसमें कोई शंका नहीं शंका तो नहीं है मैं उदाहरण एक इसका नहीं लेना चाहता जिस तरह की जिस तरह एक कंप्यूटर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक तो उसमें जान है जी कुछ कर सकता है जी मगर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही भौतिक इस कर्म में उसका अच्छा उदाहरण भी नहीं है कोई और उदाहरण सोच रहा था की तो ठीक है वो भी कर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो वो उस, तो वही हाँ, दे रही है कंप्यूटर को क्या लिए एक रूप में वो खत्म हो जाए तो कंप्यूटर भी साथ में काम बंद कर लगा हाँ, करेगा मगर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप भी भौतिक है तो इस कर्म में उदाहरण अच्छा नहीं लग रहा था मैं और कुछ सोच रहा था की जो ठीक है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब तक है उसके साथ जुड़ा हुआ तब तक कम्प्यूटर काम कर रहा है हाँ जी और यदि लग रहा है कि वो उसमें चेतनता है लग रहा है कि वो क्रियाएं कर रहा है परंतु उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हट गया तो कुछ नहीं होगा तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से वो चेतना हो रहा है उसी के समानो लग रहा है ऐसे ही यहाँ पर आत्मा की चेतनता से चेतन प्रतीत होता है वो भाई जी कोई शंका तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं भी हो गया जो है फिर शनिवार को सह शनिवार जी ओम पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्दाया पूर्णमेवावशिष्यते ओम शाम शांति शांति चलिए नमस्ते जी नमस्ते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य